ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय हम लोग कर रहे हैं दूतिये कंडिका के अवतरण भाष्य तथा अवतरण भाष्य की अवतरण टीका का विचार हो चुका है मूल कंडिका में यद हृदय मनस्चेत ये जो प्रथम वाक्य है ये बता ये वाक्य है इस कंडिका के अवतरण के रूप में जो भाष्य वाक्य में प्रश्न हुआ था कि प्राण में करणत्व कैसे है प्राण के करणत्व का उपादन करने के लिए यह द्वितीय है तो इस द्वितीय कंडिका का प्रारंभ यथ शब्द से हो रहा है तो जहां वाक्य का उपक्रम य शब्द से होता है वाक्य उपक्रम में यद शब्द का प्रयोग होता है तो उस यत का अर्थ निकलता है पूरोक्त अर्थ तो पूर्वक्त अर्थ है प्रजानादय हृदय से मन इत्यादि श्रुति से हृदय तथा शब्दित अंतकरण इसलिए यहां पर हृदय मनश्च इसके साथ समानाधिकरण जो यथ शब्द है वह बताएगा कि हृदय तथा शब्द का वाचार्थ जो है उसे करण के रूप में पहले ही कहा गया है ऐसा यत शब्द बताएगा क्योंकि वाक्य के उपक्रम में प्रयुक्त है ना इसलिए यत का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्तम तो पूर्व में उक्त कौन है तो हृदय मन यानी हृदय शब्द तथा तो शब्द का वाचार्थ। और शब्द तथा तो रदे शब्द का वाच्य अर्थ तो यहां पर लेना है अंतकरण को इसलिए पूर्वोक्त अंतकरण ये अर्थ निकलेगा यत हृदय मनश्च इन तीन शब्दों का पूर्वक्त अंतकरण और यत शब्द के अनु, अनुरोध से शब्द का आधार कर लेना तो तदेव ये तत्तने इतने का काया पृष्टम और करणम पद का भी आधार कर लेना तो ये वाक्य बन जाएगा यद हृदय मन या हृदय तथा मन शब्द का वाचार्थभूत अंतकरण है वही तुम्हारे द्वारा पृष्ठ ये तत्त है यानी करण है और ये प्राण में करणत्व इसी कारण है ये तत् शब्द तो प्रकृत प्राण का प्राण का बोधक है ना? आपके प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण का परामर्शक है ये तत्त शब्द तो यदय मनश्च तदेव त्वयापष्टम ये तत्त ऐसा इस वाक्य, इसका एक वाक्य बनाना कुछ अध्यय करके पदों का और इस वाक्य का अर्थ निकलेगा आपके द्वारा पूछा गया जो करण है वह पूर्वोक्त अंतकरण ही है अंतकरण को ही प्राण कहा जाएगा और ये, तत, ये भी प्रथमांत होने से समानाधिकरण प्रयोग हुआ न समानाधिकरण है अभेदार्थ में श्रुति के दृष्टि में प्राण और हृदय और शब्द के वाच्यार्थभूत अंतकरण का है, अभेद है और इस वाक्य के व्याख्यान के अवसर पर भाष्यकार भगवान बताएंगे ऐक्य बोधक श्रुति यावे वै प्रज्ञा साण यह प्राण सा प्रज्ञा ये एक वाक्य आएगा भाष्य में यह श्रुति वाक्य है वहां प्रज्ञा शब्द का अर्थ निकलेगा अंतकरण तो जो प्रज्ञा है यानी अंतकरण है वह प्राण ही है और जो प्राण है वह प्रज्ञा ही है का अर्थ है प्राण तथा अंतकरण में अभेद है इसलिए पूर्व में अंतकरण को करण के रूप में बताया गया था वही तुम्हारे द्वारा पृष्ठ प्राण रूप करण है यह अर्थ निकलेगा अब इसी के अंदर से एक अमांतर प्रश्न निकलता है कि वह एक होता हुआ भी धा कैसे बन बनता है और अनेकधा होकर के चक्षरादि अनेक करण रूप का करण रूप बनकर के कैसे रूपादि का ग्राहक बनता है एक अंतक करण होता हुआ भी इसका उत्तर देने के लिए ये द्वितीय शब्द है अद्वितीय एत शब्द बताएगा कि यही अंतकरण क्या करता है अनेक रूप यानी चक्षरादि इंद्रिय रूप तथा चक्षरादि इंद्रियों के जो विषय हैं रूपादि तदात्मक बनकर के अंतकरण ही चक्षरादि ग्राहक रूप में तथा रूपादि ग्राह्य का रूप धारण करके बन जाता है अनेक रूपकरण में उपलब्धता के रूपादि विषयक उपलब्धि में ये एक तब्द का निकलेगा और द्वितीय शब्द का अब ये कैसे एक अंतकरण में ही चक्षुरादि ग्राहक एवं रूपादि ग्राह्य रूपता है इसे स्पष्ट करने के लिए अंतकरण की वृत्तिया अलग अलग बताई जा रही है यहां पर 16 ये सोलह वृत्तियों से स्पष्ट होगा कि एक ही अंतक अंतकरण चक्षरादि ग्राहक रूप में तथा रूपादि ग्राह्य रूप में परिणत होकर के बन जाता है अनेक रूप तो इसके लिए पहला है संज्ञानम और संज्ञानम शब्द से लेना है चेतना को ऐसी एक अंतकरण की वृत्ति जो सामान्य वृत्ति है और हमेशा रहेगी पूरे शरीर में व्याप्त होकर के और जो मुख्य मूल चेतन तत्व है वह तो सर्वत्र व्यापक ही है तो पूरे शरीर में भी है देशत अपरिचिन्न होने से लेकिन अंतकरण की एक सामान्य वृत्ति होती है जो चैतन्य के अभिव्यक्ति में निमित्त बन जाती है चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करती है चेतन उसे चेतना कहा जाता है चिदाभास कहो चेतना कहो तो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के हमेशा रहने वाली अंतकरण की वह वृत्ति संज्ञान शब्द का वाच्यार्थ बनेगी जिसमें चिदाभास पड़ता है जिससे शरीर कहलाता है चेतन व्यापक जीवित उसे कहा जाएगा संज्ञान जिसे गीता के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र को बताते समय अंतिम एक शब्द चेतना संग, चेतना संघात चेतना धृति तो धृति के पहले चेतना इसी चेतना को एक प्रकार से चेतना की ग्राहक अंतकरण की वृत्ति विशेष को संज्ञान शब्द से कहा जा रहा है दूसरा है आज्ञानम यह वृत्ति विशेष तो संज्ञान रूप भी कौन बन गई अब कु कौन बन गया यह अंतकरण ही बन गया अंतकरण का परिणाम होने से इसे अंतकरण ही कहा जाएगा ना जैसे मिट्टी का परिणाम घड़ा मिट्टी कहलाता है ऐसे ये जो है अंतकरण का परिणाम संज्ञान अंतकरण कहलाएगा ये सब वृत्तियां अंतकरण का ही परिणाम होने से अंतकरण कहलाएगी तो एक ही अंतकरण इन इन वृत्तियों के रूप में बन रहा है और इनके इन वृत्तियों के निष्पादक विषय तथा आपके इंद्रिय रूप भी बन रहा है इस दृष्टि से ये वर्णन हो रहा है इन वृत्तियों का और आज्ञानम इसमें आज्ञान का अर्थ है ईश्वर भाव सामर्थ्य स्वातंत्र्य ज्ञानम शब्द का अर्थ भगवान करेंगे ईश्वर भाव ईश्वर भाव का अर्थ निकलेगा स्वातंत्र्य वो होता है एक प्रकार से भाष्य में भाष्य भगवान ने ईश्वर भाव बताया ईश्वर भाव पर टिप्पणी में टिप्पणी कार बताएंगे योग आदि अनुष्ठान जनित एक विशेष ज्ञान जिससे तार्किक लोगों ने लौकिक छह सन्निकर्ष माने हैं और अलौकिक सन्निकर्ष हैं तीन उसमें वो अलौकिक सन्निकर्ष एक होता है योगच आप बैठे हो यहां पर लेकिन इस समय स्वर्ग में क्या हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष दिखेगा वो योग सामर्थ्य से दिखता है योग अनुष्ठान से आने वाले सामर्थ्य से उसे कहा जाता है अज्ञान शब्द से अज्ञान अलग है आज्ञान अलग है वो ईश्वर भाव है आज्ञान और अज्ञान है ईश्वर स्वरूप का आवरक। तो आज्ञानम ऐसे विज्ञानम तो विज्ञान शब्द से लेना है अलग अलग जो ज्ञान है कलादि का चौसठ कलाए हैं तो अलग अलग जो विद्याएं हैं इन विद्याओं के ज्ञान को कहा जाता है विज्ञान शब्द से विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान कहलाएगा और फिर प्रज्ञान शब्द आता है जो मूल में नहीं छप पाया भाष्य में है और प्रज्ञानम का अर्थ निकलेगा प्रज्ञप्ति प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञता और प्रज्ञता का भी अर्थ निकलेगा आपका कई एक व्यक्ति होते हैं बुद्धिमान होते हैं लेकिन तत्काल कोई परिस्थिति उपस्थित हुई तो क्या करना चाहिए उस परिस्थिति के निर्णय अनुकूल निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं उन्हें कहा जा वो प्र, उनमें प्रज्ञता नहीं है प्रज्ञान नहीं है प्रज्ञान का अभाव और प्रज्ञान कहलाएगा तत्काल कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसी समय उस परिस्थिति के अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक जो निर्णय वो आवश्यक निर्णय करने का सामर्थ्य वो प्रज्ञता है त्कालिक प्रतिभा कहलाता है उचित निर्णय लेता है प्रतिभा होने से वो है प्रज्ञान शब्द का अर्थ मेधा है जो सुना उसे याद रखने की बुद्धि की शक्ति ग्रंथ धारण शक्ति उसे कहा जाता है मेधा और दृष्टि दृष्टि कहा जाता है इंद्रिय विषयजन्य ज्ञान को यानी प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक ज्ञान प्रत्यक्ष उन दोनों में अंतर है ना आपका आज्ञानम तो हुआ और अलौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे कहा जाएगा आज्ञान और दृष्टि शब्द से लिया जाएगा लौकिक संिकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान इंद्रिय विषय विषयजन्य उपलब्धि का नाम है दृष्टि धृति कहते हैं धैर्य को और धैर्य भी एक अंतकरण की ही वृत्ति है वह जिसके अंदर होती हैं तो इंद्रिया शिथिल होने पर भी शरीर इंद्रिया कभी कभी अवसादग्रस्त हो जाती है न जैसे प्रथम अध्याय में गीता के अर्जुन को अवसाद हुआ और अपने अवसाद को प्रकट करते हुए अर्जुन ने कहा कि इन मेरा शरीर वेपतुष शरीरे में रोम हर्ष शरीर में कंपन हो रहा है इंद्रिया शिथिल हो रही है ये सब विषाद जिसको कहा जाता है ना तो उस समय शरीर इंद्रिया शिथिल पड़ जाती है और फिर जिसके अंदर ये धैर्य नहीं है वो चक्कर आकर के गिर जाता है और शरीर की शिथिल अवस्था में भी अवसाद अवस्था में भी शरीर इंद्रिय को धारण करके रखने की गिरने से रखने की जो सामर्थ्य है उसे कहा जाएगा धृति वो अंतकरण की वृत्ति विशेष है नहीं तो व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर जाता है कई बार ज्यादा औसाद ग्रस्त होता है तो फिर सामने गड्ढा हो तो उसमें गिरेगा कांटे हैं तो कांटे में गिरेगा पानी है तो पानी में गिर जाएगा और जिसके अंदर धैर्य है वह शरीर को गिरने से बचाता है बचाने वाली वृत्ति का नाम है धृति मति है मनन मनन कोई वेदांत विषय विषय ही मनन चिंतन मनन नहीं कहलाता है जो भी अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य विषय का जो चिंतन है उसे कहा जा रहा है मती शब्द से और मनीषा शब्द से कहा जा रहा है उस अंतकरण की वृत्ति को जो अंतकरण की वृत्ति प्रमाता जिसका मनन करना चाहता है कई बार ऐसा होता है हम मनन करना चाहते हैं किसी वस्तु का और चिंतन होता है मन से दूसरी ही वस्तु का ध्यान आदि में बैठते हैं तो स्वरूप का परमात्मा का अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहते हैं लेकिन न चाहते हुए भी मन दूसरे दूसरे अर्थ का चिंतन करता है तो माना जाता है मनीषा की कमी है मनीषा वह अंतकरण की वृत्ति है आप जिसका चिंतन करना चाहते हो मन उसी के चिंतन में जिसकी प्रेरणा से लगता है मन अनुरूप व्यापार में मन को प्रवृत्त करने वाली अंतकरण की वृत्ति का नाम होगा मनीषा मन पर नियंत्रण करने वाली मन को उसके कार्य में प्रवृत्त करने वाली अंतकरण करन की ही वृत्ति विशेष वो मनीषा है और जूती जूती है और रोग रुग्णता कई व्यक्ति मन से जल, जल्दी रुग्ण हो जाता है ना शरीर में थोड़ा थो, थोड़ा भी रोग आ जाए तो मन में ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है जो जूती है वो है रुग्ण भाव मैं रोगी हूं ऐसा अंदर से स्वीकार कर जिस जो वृत्ति करती है वो है स्वीकार का ही नाम है जूती स्मृति का अर्थ स्पष्ट ही है स्मरण और संकल्प का भी अर्थ स्पष्ट है कि किसी कार्य विशेष का निश्चय संकल्प आगे है ऋतुहु असुहु ऋतु है ना ऋतु है कि क्रतु है ऋतु होना चाहिए क्रतु हितु छपा है लेकिन होना चाहिए क्रतु भाषा में क्रतु आ रहा है ना संकल्पनम रूपादि नाम इसके बाद में क्रतु यानी अध्यवसाय निश्चय ये क्रतु है कहीं कहीं संकल्प और क्रतु पर्याय वाचक होता है इसे ध्यान में रख के कहीं इन्होंने सुधार कर दिया मूल में लेकिन ऐसा नहीं मूल में भाष्य के अनुसार भी क्रतु शब्द है यहां दोनों में थोड़ा अवान्तर भेद हो जाएगा संकल्प में और क्रतु में संकल्प है अध्यवसाय अध्यवसाय का अर्थ है इदम अहम अवश्यम करिष्यामि, इत्योम रूपावृत्ति। छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहेंगे चौरानबे पृष्ठ पर यह तो क्रतु शब्द का अर्थ निकलेगा और संकल्प शब्द का लौकिक अर्थ ये कर दिया कि ये जो शुक्ल कृष्णादि के रूप में संकल्पन ये वस्त्र शुक्ल है ये कृष्ण है ये घट रक्त है पुष्प जो है नीला है पीला है नील कमल इत्यादि जो संकल्पन है उसका नाम है संकल्प और क्रतु शब्द से लिया जाएगा निश्चय को अध्यवसाय को कि ये कार्य मैं अवश्य कर ही सकता हूं ये निश्चय हो जाएगा क्रतु और असूहू तो एक जीवन योनी प्रयत्न होता है अंदर से जीवन योनी का मतलब योनी शब्द का अर्थ होता है हेतु तो जीवन यौनी का अर्थ निकलेगा जीवन का हेतु हेतुहूत जीने के जीने का हेतु हेतुहूत जो प्रयत्न है उसे कहा जा रहा है यहाँ पर शब्द से जीवन योनी प्रयत्न को प्रकार के शरीरों में शरीरों में से जिस किसी भी शरीर को धारण किया हुआ जीव है वह चाहता है कि हम जीवित रहें शरीर छूटे ना। उसके लिए उसके अंदर से एक प्रयत्न होता है उस प्रयत्न को आशु शब्द से कहा जा रहा है और काम शब्द से लिया जा रहा है ये अप्राप्त विषय विषयक का आकांक्षा काम कहलाता है तृष्णा कहलाता है और ये जो वश शब्द है ये बताता है स्त्री लंपटतादि को वश शब्द बताता है विषय लंपट व्यक्ति विषय लंपटता उस व्यक्ति के अंदर जो है वह वश शब्द का अर्थ है तो इस प्रकार ये सोलह वृत्तियां हैं अंतकरण की इति ये तो, इति एत तो का मतलब इति का अर्थ पूर्व येतत के साथ करना इति सर्व त्वयापकरण एक अवान्तर प्रश्न था न कि एक होता हुआ भी अंतकरण अनेकधा कैसे है तो कहा इस प्रकार है इन इन वृत्तियों के निष्पादक है चक्षुरादी इंद्रिया उनके अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष, उसमें चक्षुरादि कहने से आदि शब्द से अंतकरण को भी लेना होगा तो स्वयं अंतकरण से भी कहीं एक वृत्तियां उत्पन्न हो रही है ना? ये सभी के सभी अंतकरण की वृत्तियां लेकिन कुछ वृत्तियां हैं बाह्य इंद्रिय के रूप में पहले अंतकरण बनता है उसके बाद विषय और इंद्रिय से संपर्क से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां और कुछ है बाह्य इंद्रिय का रूप धारण किए बिना अपने स्वरूप से ही निष्पन्न अंत के द्वारा हुई वृत्तियां सोलह वृत्तियों में कुछ ऐसी वृत्तिया इन सब को कहा जाएगा अंतकरण ही इति एत सर्व अंतम अंतकरणम अंतक एवं एकम सत अनेक भूतम अंतकरण ऐसा जो पूर्व वाक्य में द्वितीय ये तत् शब्द है ना उसका अर्थ निकलेगा आगे हैं कि ये सर्व ये तानी सर्वाणी प्रज्ञान ये तानी सर्वाणी यानी ये जो संज्ञानम से लेकर के वश यहां तक बताए गए अंतकरण के वृत्ति विशेष है ये सब के सब प्रज्ञान के नामध्येय है नामध्येय कहा जाता है अभिधान को नाम को नाम शब्द से ध्ययट प्रत्यय होता है स्वार्थ में तो नामध्येय बनता है नामधेय का मतलब होगा नाम एव नामधेयम और बहुवचन में नामध्ये नामानी एव नामध्ये एवकार बताता है कोई नाम शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ नामधेय शब्द का नहीं है स्वार्थ में है ना स्वार्थ का अर्थ ही निकलता है कि प्रत्यय जिस प्रकृति से हुआ है उस प्रकृति का जो अर्थ है वही तत्प्रत्यांत शब्द का भी अर्थ निकलेगा अलग अर्थ नहीं होगा इसलिए नाम शब्द का जो अर्थ है वही नामध्येय शब्द का भी अर्थ निकलेगा तो प्रज्ञान से नाम नामध्येय यानी नामानी और नाम शब्द का पर्याय है अभिधान वाचक बोधक नाम होता है अपने नामी का बोधक नाम लेते ही नाम लेने से पहले वक्ता के अंतकरण में नाम का अर्थ आ जाता है नामी उपस्थित होता है और सुनने वाला जैसे ही वक्ता के द्वारा उच्चारित नाम को सुनता है तो उस नाम के अर्थ के रूप में एक वृत्ति बनती है ना वृत्ति वो अर्थ हुआ तो अर्थ को अर्थाकार वृत्ति है ज्ञान और अर्थ है नामी और उस नामी के आकार की वृत्ति करने वाला हो गया श्रोता के बुद्धि में उत... नामी के आकार की वृत्ति करने वाला हुआ नाम नाम सुनने से वृत्ति बनी इसलिए नाम को बोधक कहा जाता है नाम को अभिधान होता है बोधक अभिधेय होता है बोध्य तो यहाँ पर शेष्यंत प्रज्ञान पद है अभिधेय को बताने वाला इसलिए प्रज्ञान से का अर्थ है अभिधेय से नामानी यानी कानी तो एकता सर्वाणी ये सब जो है प्रज्ञान के अभिधान है यानी बोधक है अविधेय रूप जो प्रज्ञान है नामी इस प्रज्ञान शब्द का अर्थ और जो पूर्व में एक प्रज्ञान शब्द आया सोलह वृत्तियों में से एक वृत्ति विशेष को बताने के लिए प्रज्ञान शब्द आया है ना विज्ञानम के बाद में उस वो प्रज्ञानम प्रथमांत उसका अर्थ जो है वही शेष्ठ तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है इन दोनों प्रज्ञान शब्दों का एक अर्थ नहीं समझना प्रातिपदिकों का प्रथमांत प्रज्ञान शब्द और शेष्यंत प्रज्ञान शब्द में प्रातिपदिक प्रज्ञान का स्वरूप एक होने पर भी अर्थ अलग अलग है वो तो अंतकरण की वृत्ति विशेष को बताएगा प्रज्ञान शब्द सात्कालिक प्रतिभा को बताएगा पहले जो प्रथम प्रज्ञान शब्द आया था और यह प्रज्ञान से श्रेष्ठ पद बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है उसके अर्थ को तो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान बता रहा है तमर्थ को जिज्ञासु को बता रहा है ना प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द से श्रोता जिसको ज्ञान होना है जिज्ञासु अपने आप को स्वयं को समझेगा अहम अर्थ को समझेगा इसलिए षष्टंत प्रज्ञानस्य का अर्थ निकलेगा अहम अर्थ वो दो प्रकार का है प्रज्ञान एक प्रमाता रूप है और एक साक्षी रूप है तो जब षष्ट प्रज्ञान पदार्थ को मानेंगे वाच्यार्थ तब ये हो जाएंगे वाचक ये तानी सर्वाणी नाम धेयानी प्रज्ञान से करके जो लिखा है ना ये सब माने जाएंगे वाचक और प्रज्ञान को माना जाएगा वाचक कब जब प्रज्ञान शब्द शक्ति संबंध से प्रमाता को मात्र बताएगा तो प्रमाता तो अंतकरण विशिष्ट है ना अंतकरण के परामर्शिक बन रहे अंतकरण के परिणाम होने से यह सब वृत्ति विशेष संज्ञानम से लेकर के वशतक ये सब के सब अंतकरण के ही परिणाम विशेष होने से अपने परिणामी को बताएंगे और परिणामी को बताते हुए परिणाम परिणामी जो अंतकरण है तद विशिष्ट प्रमाता को भी बताएंगे प्रमाता इनसे विशिष्ट रहेगा अंत क्योंकि अंतकरण के साथ अपन है ना और अंतकरण का ये परिणाम है इसलिए प्रमाता अपना परिणाम समझेगा जो अंतकरण से तादात्मपन्न अहम अर्थ है जिसे प्रमाता कहा जाता है वह इन संज्ञान से लेकर के वश तक के अंतकरण के परिणाम विशेषों को अपना परिणाम विशेष समझेगा इसलिए क्या होगा कि इससे प्रमाता का शक्ति संबंध से ज्ञान होगा शक्ति संबंध से प्रमाता के बोधक होंगे और जब प्रज्ञान शब्द का शोधित तमर्थ तो, तो लेना है यानी साक्षी रूप अर्थ करना है उस समय इन वृत्ति विशेष तथा वृत्ति विशेषों का परिणामी जो सामान्य स्वरूप है अंतकरण उसका द्रष्टा अंतकरण का दृष्टा कहलाता है अंतकरण तथा तो अंतकरण की वृत्तियां वह बन जाती हैं दृश्य और उनका दृष्टा साक्षी कहलाता है इन सब वृत्तियों का जो दृष्टा है वो साक्षी है तो साक्षी के ज्ञान में साक्ष्य बन करके यह हेतु बन जाते हैं साक्ष्य भी साक्षी के ज्ञान के हेतु बनते है कि नहीं बनते हैं जैसे रूप ज्ञान का हेतु है चक्षु और ऐसे अंतकरण तथा अंतकरण की वृत्तियां साक्ष्य है रूप यदि किसी को रूप का ज्ञान हो रहा है तो माना जाता है जिसको रूप का ज्ञान वर्तमान में हो रहा है वह अंधा नहीं है चक्षु चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखता है लेकिन जो रूप का ज्ञान हो रहा है तो जिसको रूप का ज्ञान हो रहा है वह चक्षु इंद्रिय युक्त है उसके पास चक्षु इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय रहित वह नहीं है अंधा नहीं है ये चक्षु का ज्ञापक बन गया चक्षु ये जो रूप का ज्ञान ऐसे ही ये जो अंतकरण की वृत्तियां है ये अंत संज्ञान से लेकर के वश तक यह सब वृत्तियां तथा अंतकरण भी अज्ञात नहीं है इनमें से जो कोई भी वृत्ति बनेगी उसका ज्ञान हमको हो रहा है संज्ञान का भी ज्ञान है आज्ञान का भी ज्ञान है विज्ञान का भी ज्ञान है प्रज्ञान का भी ज्ञान है यानी सभी वृत्तियों का ज्ञान है इसका अर्थ है कि और ये वृत्तियां ज्ञेय हैं, जानी जा रही हैं, दृश्य हैं और दृश्य से दृष्टा अलग होता है तो इन दृश्य रूप वस्तुओं से अलग जो इनका दृष्टा वह साक्षी है और उस साक्षी के निर्धारण मैं साक्षी हूं इस निर्धारण में हेतु बन रही है ये सब वृत्तियां संज्ञान से लेकर के वर्ष तक साक्षी की भाष्य बन करके साक्षी की भाष्य बन करके साक्षी का ज्ञापन कर रही है इसलिए भी इसे कहा जाएगा नामधेय उस समय वो लक्ष्यक जैसी होगी दृश्य बन करके द्रष्टा को बता रही है अपने तब भी इनको नामधेय कहा जाता है क्योंकि नामधेय का अर्थ है बोधक तो दृश्य अपने द्रष्टा का बोधक होता है इस नियम के अनुसार सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञान से नामधेयनी भवंती इस वाक्य ने यह कहा कि ये सारी वृत्तियां प्रज्ञान शब्दित प्रमाता तथा प्रज्ञान शब्दित जो साक्षी इन दोनों की भी ज्ञापक है इनसे विशिष्ट होकर के प्रमाता हमको हमारे ज्ञान में आ रहा है समझ में आ रहा है मैं प्रमाता हूं करके और मैं साक्षी हूं इनको जानता हूं तो इनको देखने वाला साक्षी है तो ये ये वृत्तियां ना होती तो इनका दृष्टा जो साक्षी है उसे समझना कठिन होता इसलिए दृश्य बन करके साक्षी की साक्षी का ज्ञापन कर रही है ये वृत्तियां बोध कर रही है इस अभिप्राय से भी कहा गया कि ये तानी सर्वाणी प्रज्ञान से नामधेयती ये सब के सब प्रज्ञान शब्दित और प्रज्ञान कौन सा आपका प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ उसके यह नामधेय है इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है ना तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है इस महावाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ का शोधन हुआ तुम तो पदार्थ शोधित प्रज्ञान पदार्थ का शोधित ब्रह्म पदार्थ के साथ अभेद है ये दिखाना है ना ये वाक्य वाक्यार्थ हो जाएगा प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ अलग अलग नहीं एक है तो प्रज्ञान पदार्थ कौन है साक्षी और ने मैं शोधित अहम अर्थ ये प्रज्ञान है और उसी को आत्मा विक्रसित नान्यत किंचन मीशत तो इस वाक्य ने सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो आत्मा कहा है एक मेंद्वितीय आत्मा कहा है वो है प्रज्ञान ब्रह्म में ब्रह्म पदार्थ उसी का उपसंहार में तीसरी कंडिका में कथन आएगा और फिर प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य आएगा इस प्रकार ये जो मूल कंडिका है इसका विचार संपन्न होता है अब भाष्य को देखिए भाष्यस्थ भाष्यकार भगवान मूल कंडिकास्थ यद शब्द का अर्थ बताते हैं यद पुरस्तात इत्यादि से उक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इत्यत्र हैदय शब्दाथम आह यदम यहां पर भी दकार पर एकार की मात्रा होनी चाहिए टीका में कार पर दी है ना नकार पर होनी चाहिए तो यद ये त्रदय इस वाक्य में प्रयुक्त जो यत शब्द है उसका अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं यद उत्तम पुरस्ता प्रजानादय हृदय से मन मनसा सृष्टा आपस् वरुण हृदयान मनो मनस चंद्रमा ये सब श्रुति वाक्य हैं। तीन श्रुति वाक्य यहां पर बताए हैं इन्वर्टर कॉमा के अंदर जितने भी हैं वो सब श्रुति वाक्य हैं। इन श्रुति वाक्यों में जो बताया गया है प्रजा के रेत के रूप में हृदय अरेत शब्द का अर्थ है सार कार्य सार तो प्रजा का रेत यानि कार्य हृदय बताया गया है उ, उसी हृदय को यहाँ पर यत शब्द बता रहा है इसलिए यत ये त्रदय यत हृदय मनस् इसमें यद का अर्थ है पूर्वोक्तम हृदय मनस्त अंतकरणम ऐसा अन्वय करना है उस दृष्टि से टीकाकार ने पहले रेत शब्द का अर्थ बताया प्रजानाम रेतो हृदय में रेत शब्द का अर्थ कर रहे टीकाकार सारभूतम कार्यम इत्यर्थ तो प्रजा का रेत हृदय है का मतलब सारभूत है कार्य है और मनसा सृष्टा आप वरुणच हृदय का रेत यानी कार्य रूप जो मन है उस मन से सृष्ट है आप और वरुण आप का जल, जल है अधिष्ठेय वस्तु और उसका अधिष्ठाता है वरुण देवता तो अधिष्ठेय तथा अधिष्ठाता ये दोनों भी मन से सृष्ट हैं, का अर्थ है मन का रेत है मन का कार्य हो गए ना और वरुण से लेना वरुण अधिष्ठात्री देवता है ना किसकी उधर अधिभूत में तो जल की और आध्यात्म में रसन इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन है वरुण तो अधिदेव में वरुण करण बन जाएगा रसन रूप करण और आप शब्द से लेना अधिदेव में रस रूप विषय आप शब्द से उपलक्षित है ना ऐसे अध्यात्म में वरुण शब्द से वरुण से अधिष्ठित तो, वरुण सहित तो रसन इंद्रिय और आप शब्द से लिया जाएगा रस विषय और ये दोनों भी मनसा सृष्टा यानी मन के कार्य है मन के रेत है ये पहले बताया था न कि मन ही ग्राह्य तथा ग्राहक के रूप में परिणत होता है तो ग्राहक है रसन इंद्रिय ग्राह्य है रस तो अधिदेव में आप शब्द जैसे रस को बता रहा है क्योंकि आप का जो सूक्ष्म रूप तन्मात्राएं करते हैं ना तो जल का तन्मात्रा कौन है रस पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध आकाश की तन्मात्रा है शब्द वायु की तन्मात्रा है स्पर्श तो रस ये समष्टि में हुआ और वरुण उसका ग्राहक हो गया रस का ऐसे अध्यात्म में रस विषय और वरुण शब्द से लेना रसन इंद्रिय ये सब जो है किसका परिणाम है किससे सृष्ट है तो मन से ये मूल में बताया गया कि मन से श्रेष्ठ सृष्ट है भाष्य मूल भाष्य में और हृदयान मनो मनसस चंद्रमा हृदय से मन सृष्ट है और मनस चंद्रमा तो मन से चंद्रमा सृष्ट है का मतलब ये निकलेगा कि हृदय रूपी गोलक पहले यहां पर बताया ना कि मुखान अग्निर अग्निर्निर्भिद्यता और फिर क्या नाम वो मुख में वाग इंद्रिय तथा तो रसन इंद्रिय दोनों जाकर के बैठ गए और उनसे फिर उनके अधिष्ठात्री अग्निदेवता तथा वरुण देवता, तो देवता बैठ गए ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हृदय रूपी गोलक में मन और मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा ये है एक दोन हृदय के रस सार रूप है ये सब और तद एत हृदय मनस् तो ये कहा गया तदेव एतत तो इन श्रुतियों में उक्त जो हृदय तथा मन है वह तदेव एतत का मतलब निकलेगा कि यही तुम्हारे द्वारा पृष्ठकरण है इसी प्रकार टीकाकार इसका अर्थ बता रहे हैं तो टीका को देखिए मनस से यहां तक की टीका फिर एकम ये तद अनेकधा इसका अलग से है इसलिए मनस् यहां पर यदि पूर्ण विराम होगा इसमें कैलाश में तो नहीं है कैलाश वाली पुस्तक में श्रृंगिरी वाले में है क्या भाष्य में तदेव ए तद हृदय मनस्ण विराम यदि है तो ठीक है मूल कंडी मनश्च इतने का व्याख्यान हो जाएगा बचेगा एत ये पद उसका अलक्ष व्याख्यान है भाष्य में एकम ए तेक था इतना ये यहाँ के टीका के अनुसार भी ऐसा ही है श्रृंगिरी की पुस्तक है क्या उसमें ऐसा यदि है हैं तो और स्पष्ट हो जाता है फिर तो तदेव ये तद हृदय मनस् यहाँ तक एक वाक्य हो करके पूर्ण विराम होना था है पूर्ण विराम हाँ तो ठीक है और बाद में फिर एकम ये तद अनेक था ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पूर्ण विराम और ये सब देखने में थोड़ा कैलाश वाले में वो रह गया इसलिए वाक्य को बहुत टीका टिप्पणी ये सब देख करके ही निश्चित करना पड़ता है कहा पूर्ण हो रहा है इसका ध्यान नहीं दिया गया पूरा टीका देखने से स्पष्ट होगा कि यहाँ एक वाक्य पूरा हो रहा है अरे इतना वाक्य भाष्य में किसका व्याख्यान होगा तो मूल में जो यद एतद ये तद हृदय मनस् तक वाक्य है उतने की व्याख्या माना जाएगा भाष्य तो इसकी थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्रजा हृदय इत्यादि चंद्रमा इतना श्रुतिषु यद उत्तम हृदय मन तदेत तदेव ए तत्तवया पृष्ठम करणम इत्य भाष्य वाक्य का ये अर्थ निकलेगा टीकाकार कहते हैं कहा तक के भाष्य वाक्य का तो मनस् यहाँ तक के भाष्य वाक्य का कि जो प्रजानाम रेतो हृदय यहां से लेकर के मनसस चंद्रमा यहाँ तक की तीन श्रुतिया हैं तीन श्रुति वचन है ना इसलिए बहुवचन है कि इत्यंतासु श्रुतिशु यद उत्तम जो बताया गया है हृदय तथा मन वही यत शब्द के अनुरोध से टीकाकार ने और भाष्य में भी भाष्यकार भगवान ने शब्द का अध्यय किया है कि तदेव ये, ये तत् शब्द के पहले तो तदेव ये तत्त त्वया पृष्ठम करणम इसी को आपके द्वारा पूछा गया करण है ऐसा समझना ये यहाँ पर कहा गया आगे है अच्छा ओह